महाभारत आदि पर्व तमोध्याप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके साप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना क्रुद्धो वाक्य किमिद साहस ब्रह्म नशीम प्रति उग्र कहते हैं महर्षि भृगु के साप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही ब्रह्मण तुमने मुझे साप देकर देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है धर्मे प्रयतमान सत्यम चम पृष्ठो यद्रम सत्यम व्यविचारोत्र मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है पृष्ठो साक्षी वदेत कुले हन्यात था बदेत सत्मन सप्तुले हन्या तथा परान जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता झूठ बोलता है वह अपने कुल में पहले और पीछे की साथ साथ पीढ़ियों का नाश करता उन्हें नरक में ढकेलता है यस्य तत्वज्ञो ज्ञानानोपीन भाषते सोपिते लिप्यते नात्रशय इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता मौन रह जाता है तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है इसमें संशय नहीं है सप तो हम अपनी सप्तुम स्वामान्या ब्राह्मणाम जान तो पिचते ब्रह्मण कथित मैं भी तुम्हें साफ देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं ब्रह्मण यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो योगे त्रे त्रे मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपथ्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा आदि मखों यज्ञों में सदा निवास करता हूं। वे न न देवता वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं आपो देवणा सर्वे आप पितृगणा दर्श्च पौर्णमासवा पितृभि जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं देवता पितर तस्मा पितरचापिदेवता एक भूताच पूज्य पृथ्वे च परशु अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी देवता पितर से वुंजते मैं अद्भुत देवता नाम पितृणाम च मुख में तम स्मृतम मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ अमावश्याम हि पितर पूर्णिमा श्याम हिदेवता मन मुखे नूयते भुजते चुतम हवि सर्वभक्ष कथम तेषा भविष्या अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं सर्वक्षी होने पर मैं इन सब का मुह कैसे हो सकता हूँ शोतिवाच चिंत्त्वा तथ्यक्रे संजाग्निहोत्रे सो यज्ञसत्र क्रियासु निरोकार वसत्कारा सदा स्वाहा विवर्जिता मीनाजा सर्वा तथ आसंस दुखिता अथर्षय देवानुवन उग्र श्रिवाजी कहते हैं महर्षियों तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर बिजों के अग्निहोत्र यज्ञ छत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार वसटकार स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई महर्षिगण अत्यंत उत उद्विघ्न हो, हो देवताओं के पास जाकर बोले अग्निनाशा क्रिया भ्रंशा भ्रांतालोकाश्रघा विद्यम न सत्त्यो यथा पापरहित देवगण अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है इससे तीनों लोगों के प्राणी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए अथर्ष देवास्य ब्रह्मांडम उपगम्यतो तो अग्निरा वेदापम क्रिया संहार तत्पश्चात ऋषि और देतो ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो साप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले भृगुणा वै महा सप्तिक तो कारणातरे कथम देव मुखो भूत भागाग्रभुक्तथा उद्भुको सर्वोकेश भक्ष महाभाग किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया है किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख यज्ञ भाग के अग्रभोगता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे श्रुआ तो तदवस्ते साम अग्निमाहु ये स्वय वाच वचनम शक्षण भूत भाव अव्यय लोकानाम कर्ता चात चम धारियसि लोकाश क्रिया प्रवर्तक स तथा कुर लोके स नो छेदर था क्रिया तस्मा विमूलस्वर संहुता सद तं पवित्रम सदा लोकेभूत गति देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विधाता जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुरवाणी में कहा हुसन यहां समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक ही हो तुम ही तीनों लोगों को धारण करने वाले हो संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो अतः लोकेश्वर तुम ऐसा करो जिसने अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ मोहग्रस्त कैसे हो गए तुम संसार में सदा पवित्र हो समस्त प्राणियों की गति भी ना तुम ही हो न तम सर्व शरीर न सर्व भक्ष से अपारे झर्च सोयास्ते सर्व भक्षिता तुम सारे शरीर से सर्व भक्षि नहीं होगे अग्निदेव तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगे सर्वं यथा क्रब्यादा चनुरिया तक्षयिष्य सूर्याशुभस्पृष्टम सर्वं विभाधम सर्व सुचिविष्यतिमग्नेव तेज़स्व स्वभाग स्वतेज सैवतम सापम कुत्य मृतर्विभो देवा चात्मनो भागम गृहा मुखे इसके सिवा जो तुम्हारी कृब्द मूर्ति है कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है वही सब कुछ भक्षण करेगी जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा अग्निदेव तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो अतः विभो अपने तेज से ही महर्षि के उस साप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो सौ एवमस्वेति बन्दे प्रत्युवाच पितामह जगाम शासन कर्तुम देवस्या परमेशि उग्रश्रबाजी कहते हैं यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा एवमस्तु ऐसा ही हो यो कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए देव ऋष मुदिता सतो जगम यथागत यथा यथापूर्व क्रिया सर्वापृच इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्वत् पालन करने लगे दिव्य देवा मुमदिरे भूतसघा लौकिका अग्निश्च परीतिम अवापहत कलमश देवता लोक लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए साथ ही साप जनित पाप कर जाने से अग्नि देव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई एवं स भगवान परां। एवं सापम ले सृतम चवन से संभवः इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु के शाप प्राप्त हुआ था यही अग्नि साप संबंधी प्राचीन इतिहास है पुलोम राक्षस के विनाश और चवन मुनि के जन्म का वृतांत भी यही है इत भारती महाभारत आदि परवड़े पौलोम परवड़े अग्नि साप मोचने सप्तमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्नि मोचन संबंधी सातवां अध्याय पूरा हुआ